सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक बत्तीस मृत्यु का महोत्सव दूसरा प्रश्न आदरणीय दद्दा जी की मृत्यु पर आपने अपने सन्यासियों को कहा कि वे उत्सव मनाएं नाचें, लेकिन उस उत्सव नृत्य के होते हुए भी रह रहकर आंसू पलकों को भिगोए दे रहे थे दद्दा जी के चले जाने के बाद हृदय को अभी भी विश्वास नहीं कि वे चले गए लगता है कि वे यहीं। उन्होंने हमें जो प्रेम दिया वह अकथ्य है कृष्ण तीर्थ इसलिए तो कहता हूं उत्सव मनाओ कोई जाता नहीं कोई कहीं जाता नहीं जाने का उपाय नहीं है जाने को कोई स्थान नहीं हम शाश्वत हैं अमृतस्य पुत्रा हम अमृत के पुत्र हम अमृत में ही लीन हो जाते जैसे बूंद सागर में खो जाती खोजे से नहीं मिलेगी अब लेकिन खो नहीं गई है सागर हो गई है इसलिए तुम्हारा लगना ठीक है कि अभी भी विश्वास नहीं आता कि वे चले गए जाएंगे कहां हाँ, जिस देह की सीमा में बंधित थे उस सीमा में अब नहीं और तुम देह को ही देख सकते थे यह तुम्हारी आंख की कमजोरी है यह जाने वाले का कसूर नहीं तुम केवल पदार्थ को ही पहचान सकते थे यह तुम्हारी समस्या है काश तुम अपने भीतर आत्मा को पहचान लो तो फिर कोई तुम्हें कभी मृत्यु का धोखा नहीं दे सकेगा मृत्यु में भी तुम जानोगे कि केवल देह गिर गई जीवन तो मिल गया महाजीवन में सभी व्यक्ति मृत्यु के बाद महाजीवन में सम्मिलित नहीं हो जाते क्योंकि उनका देश मोह बना रहता है देश मोह बना रहता है तो वही मोह का पास उन्हें फिर नई देह में खींच लाता है जो व्यक्ति देश सारा मोह छोड़ के जाता है उसके लौटने का उपाय नहीं होता उसका आवागमन नहीं होता जिस दिन उनका महाप्रस्थान हुआ पांच सप्ताह से वो अस्पताल में थे एक भी दिन उन्होंने खबर नहीं भेजी कि मैं देखने आऊं मैं देखने गया दो बार जब भी मुझे लगा कि खतरा है लेकिन अंतिम दिन उन्होंने खबर भेजी सुबह से ही खबर भेजी तो मैंने कहा कि मैं आता हूं मैंने खबर भेजी कि मैं आता हूं कि उनकी तत्म खबर आई कि कोई जरूरत नहीं नाहक परेशान ना हो मैं फिर भी तीन बजे गया मैं आनंदित था क्योंकि उनका मुझसे जो मोह था मुझे देखने का जो मोह था वो उनकी आखिरी बंधन था वो भी टूट गया था और जब मैंने उनसे कहा कि आपका कमरा भी तैयार हो गया है नया बाथरूम भी बन गया है बस अब दिन दो दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है आपके लिए नई कार भी बुला ली है क्योंकि अब पैर में तकलीफ है तो चलने में मुश्किल होगी नई कार भी आ गई तो न तो उन्होंने नई कार में कोई उत्सुकता ली न नए कमरे में न नए बाथरूम में सिर्फ कंधे बिछकाए कुछ बोले नहीं जरा सा भी रस दिखाते तो लौटना पड़ता कंधे बिछकाए तो मैं खुश हुआ कंधे बिचकाने का मतलब था कि सब बेकार है अब सब मकान बेकार हैं, अब सब कार बेकार हैं अब कहा आना जाना फिर भी मैंने दोहराया और जोर दिया कि चिंतित न हो बस दिन दो दिन की बात है घर ले चलेंगे तो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि घर आऊंगा इतना ही कहा कि हाँ कीर्तन करेंगे घर आए जीवित तो नहीं आए और चूंकि उन्होंने कहा था कीर्तन करेंगे इसलिए मैंने कहा कि पहला काम जो करने का है वो कीर्तन करो आभास स्पष्ट था कि जाने की घड़ी आ गई अब कैसा घर असली घर जाने की घड़ी आ गई सभी इस अवस्था को उपलब्ध हो सकते नहीं हो पाते क्योंकि हम प्रयास नहीं करते हम ध्यान में नहीं डूबते एक ही उपाय है, ध्यान कहो प्रार्थना कहो जो भी नाम देना हो दो एक ही उपाय है कि अपने में डूबो और अपने को पहचानो, उस सुबह उनकी अपने से पहचान पूरी हो गई मुझे एक ही चिंता थी कि कहीं वो अपने को बिना जाने समाप्त ना हो जाए एक ही फिक्र थी कि किसी तरह थोड़े दिन और खिंच जाएं क्योंकि ध्यान उनका बस करीब करीब आया जा रहा था जैसे किनारे पर आ गए थे बस एकाध कदम और मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो एक आध कदम उठाने के पहले चले जाएं तो फिर जन्म हो जाए और फिर पता नहीं जो सो उन्हें इस बार मिला था वो इतनी आसानी से दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और एक बार भटका हुआ कब फिर मंदिर के निकट आ पाएगा यह भी कहना मुश्किल और एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती चली जाती फिर सिलसिला अनंत हो सकता है इसलिए मेरी एक ही चिंता थी वे बचें ये सवाल न था इतनी देर बच जाएं केवल कि इस देश से सदा के लिए विदा हो सके बस इतनी मेरी चिंता थी अगर वे बच गए होते और बिना समाधि को उपलब्ध हुए बच गए होते तो मैं दुखी होता वे नहीं बचे मगर समाधि को उपलब्ध होकर नहीं बचे तो मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं है कहते हैं पिता के ऋण से उर्ण नहीं हुआ जा सकता लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मैं उण हो गया और क्या दे सकता था उनको उन्होंने मुझे जीवन दिया था मैंने उन्हें महाजीवन दिया और तो कोई देने को चीज थी भी नहीं है भी नहीं जीवन के बाद तो बस महाजीवन ही एक भेंट है मैं खुश हूं आनंदित हूं वे ऐसे गए हैं जैसे जाना चाहिए उन्होंने ऐसे विदा ली है जैसी विदा लेनी चाहिए इसलिए जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आखिरी घड़ी में उनको भी ऐसा ही नहीं लगा कि मृत्यु घट रही उनको भी ऐसा लगा जैसे महाजीवन घट रहा है उनको भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कालीमा उतर आई अमावस की उनको भी ऐसे लगा जैसे पूर्णिमा हो गई उनके मर जाने के बाद उनके शरीर को जाके मैंने दो जगह छुआ था एक तो आज्ञा चक्र पर क्योंकि दो ही संभावनाएं थी या तो वे आज्ञा चक्र से विदा होते तो फिर एक बार उन्हें जन्म लेना पड़ता सिर्फ एक बार और अगर वे सातवें चक्र से सहस्त्रार से विदा होते तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता पहले मैंने उनका आज्ञा चक्र देखा डरते डरते हाथ रखा उनके आज्ञा चक्र पर क्योंकि जहां से जीवन विदा होता है वह चक्र खुल जाता है जैसे कली खिल के फूल बन जाए और जिनको चक्रों का अनुभव है वे केवल स्पर्श करके तत्क्षण अनुभव कर ले सकते हैं जीवन कहां से विदा हुआ है मैं अत्यंत खुश हुआ जब मैंने पाया कि आज्ञा चक्र से जीवन विदा नहीं हुआ है तब मैंने उनका सहस्त्रार छुआ जिसको सहस्त्र कमल कहते हैं जिसको हजार पखड़ियों वाला कमल कहते हैं वो खुला हुआ है वे उड़ गए हैं साथ में द्वार से पलटू कहते हैं साथ में से जो उड़ जाए वो आठवें में प्रवेश कर जाता है सात महल के ऊपर आठवा महल है वह आठवां महल ही निर्वाण है मोक्ष है कैवल्य है वह आठवां महल ही परमात्मा है सत्य है शिव है सुंदर है सच्चिदानंद है वही ब्रह्मलोक है कृष्ण तीर्थ वे कहीं गए नहीं यही बड़े होकर विराट होकर यही कर यहीं फूल की तरह नहीं है सुबास की तरह यहीं रामतीर्थ मरण सैया पर थे उनकी पत्नी शारदा रोने लखी और उसने पूछा कि परमहंस देव आप तो जा रहे हैं मेरा क्या होगा उन्होंने आंख खोली और कहा कि जा रहा हूं पागल कहां जाऊंगा जाने को कोई जगह कहां है यही था यही रहूंगा अभी देह में था अब बिना देह के रहूंगा तुम जब दिए की ज्योति को फूंक देते हो तो दिए की ज्योति कहां जाती सूफी फकीर हसन के जीवन में उल्लेख तो एक गांव में प्रवेश हुआ सांझ का वक्त था उसने एक छोटे से बच्चे को हाथ में दिया लिए हुए पास की एक मजार की तरफ जाते देखा ऐसे ही मौज में मजे में मस्ती में उसने उस बच्चे से पूछा बेटे ये दिया लेके कहा जा रहे हो उस बच्चे ने कहा मजार पर चढ़ाने जा रहा हूं फकीर ने कहा यह दिया तुमने ही जलाया उस बच्चे ने कहा मैंने ही जलाया तो फकीर ने कहा एक बात का जवाब दो तुमने जब दिया जलाया तो क्या तुम कह सकते हो ज्योति कहां से आई क्योंकि तुमने ही जलाई तुम्हारे सामने ही आई कहां से आई सिर्फ बच्चे के साथ मजाक कर रहा था मगर कभी कभी मजाक महंगी पड़ जाती आसानी थी कि बच्चा ऐसा करेगा उस बच्चे ने मुस्कुरा के फकीर की तरफ देखा और दिए में फूंक मार दी फूक मारते ही दिया बुझ गया उस बच्चे ने पूछा आपके सामने ही दिया बुझा बता सकते हैं ज्योति कहां गई कहते हैं हसन ने उसके पैर छुए और उसने कहा कि मैं तो मजाक ही कर रहा था लेकिन तूने भारी चोट पहुंचा पहुंचाती न ज्योति कहीं से आती न कहीं जाती सिर्फ प्रगट होती और अप्रगट होती है तो यही कभी प्रगट अवस्था में होती तो तुम्हें दिखाई पड़ती कभी अप्रगट अवस्था में होती तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती देह में होती है ज्योति तो तुम सोचते हो कि है हालांकि देह में भी तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती देह ही दिखाई पड़ती मगर अनुमान करते हो कि आत्मा होनी चाहिए आदमी बोलता है उठता है चलता है खाता है पीता है तो आत्मा होनी चाहिए यह अनुमान है तुम्हारा तुमने आत्मा देखी नहीं अपने में नहीं देखी तो दूसरे में कैसे देखोगे जिस दिन अपने में देख लोगे उस दिन चकित हो जाओगे देह तो कुछ भी नहीं है केवल आवरण है और तुम आवरण को सब कुछ समझ रखे हो निश्चित ही आवरण एक दिन गिर जाएगा लेकिन जो आवरण के भीतर था वह नष्ट नहीं होता है अगर वासना शेष रह गई तो फिर नया आवरण ग्रहण करेगा अगर वासना निशेष हो गई तो फिर आवरण ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती धर्म की कला और धर्म का विज्ञान एक ही खोज में संलग्न कि कैसे हम इतने निर्वासना से भर जाएं कि फिर देह में ना लौटना पड़े क्योंकि देह में लौटना सिवाय कष्ट और पीड़ा के और कुछ भी नहीं मां के पेट में नौ महीने कारागृह में बंद मल मलमूत्र में पड़े हुए अंधकार में डूबे हुए कोई बड़ी सुखद स्थिति नहीं हो सकती फिर जन्म की पीड़ा मां के गर्भ से बाहर आना एक सकरे द्वार से बाहर आना जन्म की पीड़ा फिर जीवन की अनंत अनंत पीड़ाएं क्योंकि यहां कोई वासना सफल नहीं होती हर वासना असफल होती इसलिए हर वासना विषाद लाती फिर बीमारियां हैं रोग हैं बुढ़ापा है फिर मृत्यु है पीड़ा ही पीड़ा का जाल है सत्य के खोची एक ऐसे जीवन की तलाश करते रहें जो आनंद ही आनंद हो वह जीवन देह मुक्त ही हो सकता है विदेह ही हो सकता है कृष्ण तीर्थ वे कहीं चले नहीं गए सिर्फ विदेह हो गए यही तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं आता कि वे यहीं है तुम्हारी आंख में आंसू आ रहे हैं क्योंकि मृत्यु सदा से दुख का कारण रही और साधारणता मृत्यु दुख का कारण है भी लेकिन कभी कुछ मृत्युएं होती जो दुख का कारण नहीं होती आनंद का कारण होती होना तो सभी मृत्युएं ऐसी ही चाहिए प्रयास तो यही रहे अभ्यास तो यही रहे साधना तो यही चले कि तुम भी ऐसे ही मर सको इस बुद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हें जीवन भी सिखाना चाहता हूं मृत्यु भी सिखाना चाहता हूं इसलिए किसी अवसर को छोड़ नहीं देना चाहता मृत्यु की यह महाघटना घटी मैं चाहता था ये तुम्हारे लिए पाठ बन जाए तुम इसमें भी नाच सको आंखों में आंसू आएंगे पुरानी आदत सदियों पुरानी आदत संस्कार एक मित्र का बेटा चल बसा जलगांव से कुछ ही दिनों पहले मुझे पत्र आया बड़ा क्रोध से भरा हुआ पत्र एक मेरे सन्यासी का बेटा चल बसा और उन्होंने बेटे की मृत्यु पर उत्सव मनाया कीर्तन किया नाचे उनके किसी मित्र ने क्रोध में मुझे लिखा है कि आपने इनको बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया घर में लड़का मर जाए तो यह कोई नाचने और उत्सव मनाने की बात है? आपको ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिनका बेटा मरा है वो तो नाचे उत्सव मनाएं। जिनका बेटा नहीं मरा है वो नाराज हो रहे हैं उनका कहना दुख मनाया जाना चाहिए था हम ऐसे दुखवादी हैं कि दुख का कोई अवसर हो तो छोड़ना नहीं चाहते उनके मित्र ने लिखा कि क्या मेरे ये बंधु पागल हो गए दुनिया ऐसी है जो दुनिया करती है वह ठीक उससे भिन्न कुछ करो तो दुनिया नाराज होती है मैं तुम्हें जीवन का ही पाठ नहीं देना चाहता मृत्यु का भी पाठ देना चाहता हूं अब एक लाख सन्यासी हैं मेरे उनमें बहुत वृद्ध हैं धीरे धीरे वो जाएंगे विदा होंगे मैं चाहूंगा कि तुम विदाई देने का ढंग भी सीखो कला भी सीखो इतना तो पक्का है कि बहुत से सन्यासी समाधिस्थ होके जाएंगे बहुत से इतना आयोजन करके तो जाएंगे ही जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक जन्म हो बहुत से इतना आयोजन करके जाएंगे कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा दो जन्म हो और बहुत से इतना आयोजन करके जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा तीन जन्म हो अनंत जन्मों की श्रृंखला है इसमें अगर तुम तीन जन्म हो इतना भी आयोजन करके जा सके तो तुम्हारी सफलता कम नहीं तो तुम रास्ते पर चल पड़े मंदिर दिखाई पड़ने लगा बस तीन कदम और या दो कदम और या एक कदम और या आखिरी कदम मेरी चेष्टा यह है कि मेरे सन्यासी कम से कम इन तीन अवस्थाओं में ही विदा हो तीनों हालत में उनके जीवन का उत्सव मनाया जाना चाहिए और फिर अगर कोई ना भी ध्यान की अवस्था में गया हो साधारण जन ही रहा हो और अनंत बार आगे भी जन्मेगा तो भी मैं चाहता हूं कि जो उसके पीछे रह गए हैं वे तो उत्सव मनाएं ही मनाएं वे तो नाचें और गाएं ही क्योंकि तुम्हारा नाचना और गाना जो चला गया है उसके जीवन को तो नहीं बदलेगा लेकिन तुम्हारा नाचना और गाना तुम्हारी अपनी मृत्यु के प्रति तुम्हारी दृष्टि को बदलेगा जो गया वह तो गया तुम रो तो लौटता नहीं तुम हंसो तो लौटता नहीं तुम छाती पीटो तो नहीं लौटता तुम नाचो तो नहीं लौटता लेकिन तुम रो और छाती पीटो तो तुम अपने लौटने का इंतजाम कर रहे हो और तुम अगर नाच सको गा सको, तो तुम निकट आ रहे हो मंदिर के बहुसन्यासी विदा होंगे स्वाभाविक है इन सन्यासियों को विदा देने के लिए तुम्हें नया ढंग सीखना होगा आनंद उत्सव से यह बात गौण है कि तुम्हारा आनंद उत्सव जो चला गया है उसके लिए क्या करेगा यद्यपि उसके लिए भी कुछ करेगा मगर वो जरा सूक्ष्म बात है तुम्हारी समझ में आए या ना आए क्योंकि तुम जब रोते हो पीड़ित होते हो समझो कि पति चल बसा पत्नी रोती है पीड़ित होती है छाती पीटती है जार जार होती है तो वो जो पति चला गया है वो भी हट नहीं पाता वो भी जा नहीं पाता वो भी अटका रह जाता है अपने परिजन इतने पीड़ित हो रहे हो इतने दुखी हो रहे हो तो स्वभावतः जन्म भर की उसकी आदत उनको अपना मानने की एक दिन में नहीं टूट जाती समय लगता है अगर उसके प्रिजन बहुत रो रहे हों, तो वो भूत प्रेत होकर यहीं भटकेगा ऐसे ही तो भूत प्रेत तुम पैदा करते हो यह के तुम चकित हो कि पश्चिम में ईसाई यहूदी मुसलमानों में ज्यादा भूत प्रेत होते हैं इंग्लैंड में जितने भूत प्रेत होते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं होते इस पर काफी शोध हुई है खोजबीन हुई है परामनोविज्ञान ने इस पर काफी अनुसंधान किया है कि क्या कारण है जहां भी लोगों की देह को कब्र में दबा दिया जाता है वहां भूत प्रेत ज्यादा होते हैं बजाय उन देशों के जहां उनके शरीर को जला दिया जाता इसलिए तो हमने जलाने की विधि खोजी थी यह कुछ आकस्मिक नहीं यह बड़ी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति अपनी देह को छोड़कर चला गया है वो कम से कम 48 घंटे तो अपनी देह के आसपास घूमता रहता है अगर देह में उसका जरा भी रस है कम से कम 48 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 13 दिन वो अपनी लाश के आसपास घूमता रहता है मन नहीं होता उसका छोड़ देने को इस देह को इसमें वापस प्रवेश पाने की चेष्टा करता रहता है। पुराने लगाओ जैसे तुम्हें कोई तुम्हारे घर से बाहर निकाल दे तो तुम एकदम थोड़ी चले जाओगे पीछे लौट के देखोगे नहीं तुम पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करोगे खिड़की से कूदना चाहोगे दरवाजा तोड़ना चाहो इतना आसानी थोड़ी तुम्हारा घर और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया परामनोविज्ञान कहता है कि शरीर के छूटने के बाद कुछ घंटे लग जाते हैं आत्मा को यह समझने में कि मेरी मृत्यु हो गई तुम्हें तो तत्क्षण समझ में आ जाता है आत्मा को समझने में घंटों लग जाते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई क्योंकि आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी भी उसे दिखाई पड़ता कुछ हैरानी जरूर होती कि शरीर भी दिखाई पड़ रहा है अपना पड़ा हुआ लोग रो रहे हैं ये भी दिखाई पड़ रहा है मामला क्या है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं तुमने कभी सपने में अपने को मरा हुआ देखा जरूर अनेक लोगों ने देखा होगा सपने में अगर तुम देखो कि तुम मर गए तो तुम्हें एक हैरानी भी, भी भीतर होती रहती कि मामला क्या है मैं मर भी गया और मैं देख भी रहा हूं कि ये मेरी देह पड़ी तो मैं हूं भी क्योंकि देखने वाला मौजूद है और लोग क्यों रो रहे हैं लोग क्यों परेशान हो रहे हैं मैं तो अभी हूं पहली दफा जब कोई मरता है तो घंटों लग जाते हैं उसे यह अनुभव करने में कि मैं मर गया उसको अनुभव करवा देने के लिए सबसे सुगम उपाय है उसके शरीर को जला देना क्योंकि जैसे ही शरीर जल जाता उसका घर गिर जाता है अब पीछे लौटने को कुछ बचे नहीं देखने को भी कुछ नहीं बचा लपटे और राख अब चले वो मुड़े मुख मोड़े इस देह की तरफ नई यात्रा पर चले लेकिन जिन देशों में शरीर को गड़ा देते उन देशों में मुश्किल होती एक तो तीन दिन तक शरीर को रखे रहते कि दर्शनार्थी दर्शन कर सके उन दर्शनार्थियों में वो जो निकल गया वो भी मौजूद रहता वो भी लौट लौट के आ जाता है कि देखें क्या हो रहा कहां तक बात पहुंची फिर से घुस सकता हूं या नहीं और कई बार तो लोग फिर से घुस भी गए कई बार मुर्दा जिंदा हो गए कल ही ऐसा हुआ एक संयासिनी का अजित सरस्वती ने ऑपरेशन किया 45 मिनट के लिए उसकी सांस बंद हो गई 45 मिनट लंबा वक्त थे और 45 मिनट के लिए सांस का बंद हो जाना मतलब मर गई वो मगर 45 मिनट के बाद सांस लौट आई काफी धक्कम धुक्की की की होगी उसने घुस गई फिर घर में आजकल किसी को घर में से निकालना है भी कानूनन कठिन लोग अदालत में जाते हैं मुकदमा लड़ते हैं एक दफा किराएदार घर में घुस गया कि घुस गया घर उसका है हालांकि किराएदार किराएदार तो छोड़ दो तुम किसी को मेहमान की तरह कुछ दिन रख लो वही तुम पे आंखें तरने लगेगा कि इतने दिन से हम यहां रह रहे हैं जाना हो तुम ही जाओ हम तो अब यहीं रहेंगे और तुम तो इस देह में वर्षों रहे वर्षों में तुमने इस देह को अपना मानने का इतना मोह बना लिया परो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जला देना श्रेष्ठतम है अलग अलग हिसाब से बातें हैं गड़ा देना प्राकृतिक दृष्टि से श्रेष्ठतम है क्योंकि शरीर के सारे तत्व जो तुमने पृथ्वी से लिए थे वो वापस पृथ्वी को मिल जाने चाहिए नहीं तो पृथ्वी धीरे धीरे बंजर हो जाएगी इसलिए भारत की पृथ्वी बंजर होती जा रही है क्योंकि हम पचातो लेते हैं पृथ्वी के तत्वों को और फिर जला देते हैं राख हो गए अगर गड़ा देते तो धीर धीरे धीरे शरीर के तत्व फिर पृथ्वी में मिल जाते फिर किसी वृक्ष में तुम्हारा शरीरों के तत्वों का आविर्भाव होता फूल बनते फल बनते मगर हम जला देते प्राकृतिक दृष्टि से तो गड़ा देना ठीक है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जला देना ठीक है और इन दोनों से श्रेष्ठ है पारसियों का ढंग मगर वो जरा अमानवीय मालूम पड़ता है पारसी तो लाश को छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए वो श्रेष्ठतम क्योंकि उसमें प्राकृतिक ढंग से जो फायदा होता है कब्र में गड़ाने का वो भी पूरा हो गया तुमने भोजन किया था जीवन भर तुम वापस भोजन बन गए तुमने लौटा दिया भोजन जिससे लिया था उसे लौटा दिया पशु पक्षी खा लेंगे फिर पशु पक्षी मरेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे कोई नुकसान नहीं हुआ तत्व जले नहीं तत्व बचे रहे इकोलॉजी के हिसाब से पारसियों का ढंग श्रेष्ठतम है और इस हिसाब से भी लपटों से भी जितनी घबराहट पैदा नहीं होगी उतनी घबराहट पैदा होगी कि गिद्ध तुम्हें खा रहे हैं अग्नि से भी ज्यादा पीड़ादायी होगा यह देखना कि गिद्ध तुम्हें लोच रहे हैं जगह जगह से कोई तुम्हारी आंख निकाल रहा है कोई तुम्हारा हृदय खा रहा है टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हो यह देख कर तुम एकदम मुड़ पड़ोगे इससे बड़ी वित्रषणा पैदा होगी इससे वैराग्य पैदा होगा पारसियों का ढंग वैराग्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा व्यक्ति जब नया जन्म लेगा जब नए गर्भ में जाएगा तो शायद गर्भ में जाते वक्त भी यह स्मृति उसका पीछा करेगी कि शरीर की क्या गति हो जाती आग में भी इतनी दुर्गति नहीं होती पारसी की जैसी दुर्गति होती लेकिन पारसी का ढंग जरा अमानवी मालूम पड़ता है जिस पति को इतना प्रेम किया जिस बेटे को इतना चाहा, जिस पत्नी पर सब निछावर किया उसको रखा है गिद्धों से खाने के लिए और थोड़ा असंस्कृत भी मालूम पड़ता है असभ्य भी, भी और गांव में बास बदबू भी फैलती इसलिए खुद पारसी जमातें भी जगह जगह विचार कर रही कि हम कोई दूसरा रास्ता खोजें क्योंकि दूसरे लोग ऐतराज लेते हैं दुर्गंध फैला रहे हो जलाने का ढंग ज्यादा सुसंस्कृत मालूम होता है वो जो आत्मा जा रही है उसकी भी विदाई हो गई और जो पीछे रह गए हैं उन्होंने भी देख लिया कि शरीर का अंतिम हस्त्र क्या है उनको भी बोध आएगा काश तुम उत्सव मना सको जाते हुए व्यक्ति को विदा देते समय तो तुम उसे एक ऊर्जा दोगे तुम्हारे आंसू उसे खींचेंगे तुम्हारा रोना उसे राग पैदा करेगा तुम अगर उत्सव मना सको प्रभु के गीत गा सको आनंद मंगल उसे उसकी परम यात्रा के लिए बधाई दे सको तो उसे भी होश आएगा कि अब वापस क्या लौटना अब परम यात्रा पर महाप्रस्थान पर निकल जाऊं तुम्हारे कीर्तन की धुन उसके कानों में गूंजती हुई चली जाएगी तुम्हारा उत्सव तुम्हारी विदाई उसके लिए अंतिम सौगात होगी तुम्हारी अंतिम भेंट होगी तुम्हारी तो नहीं जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो उसको भी नाच के ही विदा देना उसके लिए भी लाभपूर्ण है और तुम्हारे लिए भी लाभपूर्ण है तुम्हारे लिए इसलिए लाभपूर्ण है ताकि तुम समझ सको कि जीवन क्षण है क्या रोना मिट्टी है क्या रोना मिट्टी मिट्टी में गिर गई और मिल गई क्या परेशान होना कृष्ण तीर्थ वे कहीं गए नहीं यही है इसलिए तुम्हारी प्रतीति भी ठीक है कि विश्वास नहीं होता कि वे चले गए लगता है कि वे यही लेकिन यह सिर्फ कहीं तुम्हारे मन का भुलावा ना हो क्योंकि हम कई बातें मान लेना चाहते हैं। हम मान लेना चाहते हैं वे कहीं नहीं गए यहीं हम मान लेना चाहते हैं आत्मा अमर हम मान लेना चाहते हैं जो जो हमें डराता है उससे विपरीत हम मान लेना चाहते हैं यह तुम्हारी मान्यता ना हो ये तुम्हारा बोध बने मैं मान्यता का दुश्मन हूं और बोध का पक्षपाती पाती हूं क्योंकि बोध ही तुम्हें बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा बोध की ही तो परिपक्वता का नाम बुद्धत्व है मान्यताओं से कोई बुद्ध नहीं होता मान्यताओं में दबे हुए लोग तो बुद्धू ही रह जाते मान्यताओं का अर्थ केवल इतना ही होता है कि स्वयं तो नहीं जाना औरों ने कहा मान लिया और औरों ने भी औरों की सुन के मान लिया है तुम्हारे मानने में बल कैसे हो सकता है मुल्ला नसरुद्दीन हवाई जहाज में पहली दफा सफर कर रहा था पत्नी साथ गांव की रहने वाली पूर्णतः शुद्ध भारतीय परिधान पहने लेकिन मुल्ला शौकीन मिजाज शान के लिए पैंट कोट जो कि एक मित्र से उधार लिए थे पहन के आया था जब हवाई जहाज उड़ने लगा तो अनाउंसर की आवाज आई कृपया सभी अपने अपने बेल्ट कस लें। मुल्ला नसुद्दीन ने झट अपनी कमर का बेल्ट और भी जोर से कस लिया ऐसे कि प्राण निकलने लगे अब आदेश का उल्लंघन कर भी कैसे सकता है अपना बेल्ट कसने के बाद उसने झट अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला मेरा मुंह क्या देख रही जल्दी कर और अपनी पेटी कोट का नाड़ा कस ले सुनी नहीं आज्ञा आज्ञाएं सुन के तुम जो करोगे करोगे तो तुम अपनी ही बुद्धि से आज्ञाएं बुद्ध देते हो भला मगर उन आज्ञाओं की व्याख्या कौन करेगा तुम ही करोगे व्याख्याएं और तुम्हारी व्याख्याएं तुम्हारी ही होंगी सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन घूमने निकला एक दरवाजे पर लगी छोटी सी तख्ती उसने देखी श्री भोंदुमल जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बड़ा आश्चर्य हुआ उसे तो पता तक ना था कि वे सज्जन पिछले पांच वर्षों से कहां रह रहे यह तो पड़ोस में ही रहते मुल्ला तो सोचता था कि मर मरा गए होंगे कब से नाम तक नहीं सुना और ये भोंदुमल यहां रह रहे हैं सड़ेगढ़ इलाके में टूटे फूटे मकान में मुल्ला को बड़ा तरस आया इतना बड़ा मंत्री और उसके घर के सामने ऐसी गंदगी सुबह सुबह ही कोई गाय माता वहां पवित्र गोबर कर गई थी मकान की सीढ़ियों पर ही नसरुद्दीन ने अपनी जेब से कलम निकाली और गोबर के पास ही लिख दिया श्री गोबर मलजी, भूतपूर्व भारी घास व्याख्या तो तुम्हारी होगी मानताएं कहीं से लो समझ कहां से लाओगे प्रज्ञा कहां से लाओगे चेहरा कोई भी हो दर्पण तो तुम्हारा होगा अगर दर्पण ही इर्छा तिरछा है तो सुंदर से सुंदर चेहरा भी इर्छा तिरछा हो जाएगा दर्पण को बदलना होगा मान्यताएं बदलने से कुछ भी नहीं होता बोध बदलना होगा और बोध ज्ञान से नहीं बदलता ध्यान से बदलता है भीतर की एक निर्मलता लानी होगी एक स्वच्छता लानी होगी चित्त को निर्विचार करना होगा निर्विकार करना होगा चित्त से मुक्त होना होगा और तब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तुम्हें दिखाई पड़ सकेगा तब तुम अनुभव कर सकोगे जीवन भी आनंद है मृत्यु भी आनंद है क्योंकि ये सारा अस्तित्व आनंद से ही निर्मित है मेरी बातों को मान मत लेना मेरी बातों को सुनना और प्रयोग करना तुम्हारा प्रयोग सिद्ध कर दे कि सही है तो ही मानना नहीं तो मत मानना और जब तुम्हारा प्रयोग सिद्ध कर दे किसी बात को और तुम मानो तो मानना कहां हुआ ये तो जानना है एक मारवाड़ी सेठ को हवाई यात्रा से बहुत ज्यादा डर लगता था हवाई जहाज का नाम सुनकर उनकी जान सूखती थी मगर व्यापार तो आखिर व्यापार है कई बार उन्हें धंधे के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता था वे हमेशा बीमा करा के ही हवाई जहाज में कदम रखते थे एक बार जब वे बिना बीमा कराए ही जाने लगे तो उनके एक परिचित ने पूछा सेठ जी इस बार इंश्योरेंस नहीं करवाना क्या सेठ जी की आंखों से आंसू झलकाए उन्होंने निराशा भरे उदास स्वर्ग का कितनी बार तो करवा चुका कभी कुछ होता होता तो है ही नहीं हर बार असफलता हाथ लगती मेरा तो कुछ भाग्य ही खराब है लोग इंश्योरेंस तक भी करवाएं तो भी मारवाड़ी की बुद्धि तो मारवाड़ी की वो तो हिसाब लगा के चलता है कि लाभ कितना होगा उसको तो इंश्योरेंस अगर मर के भी पैसा मिलता हो तो वो लेने को राजी एक मारवाड़ी को एक पिस्तौलधारी गुंडे ने एक अंधेरी गली में पकड़ लिया, उसके सिर पर पिस्तौल लगा दी और कहा कि दो चीजों में से एक चुन लो जिंदगी चाहिए कि धन चाहिए या तो धन मेरे हवाले कर दो और तो खोपड़ी फोड़ दूंगा गोली से मारवाड़ी ने आओ देखा ना ताओ एक क्षण नहीं सोचा उसने कहा मार दो गोली धन तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता समझता है और इसलिए बुद्धों के वचन जिनों के वचन ऋषियों के वचन तुम्हारे हाथ में पड़ते ही घासपात हो जाते गुलाब उड़ जाते कमल खो जाते घासपात हो जाते उनको ही तुम मान्यताएं कहते हो विश्वास कहते हो मैं विश्वास का पक्षपाती नहीं मैं तो चाहता हूं तुम में श्रद्धा जन्मे और श्रद्धा विश्वास विश्वास का पर्याय नहीं श्रद्धा का अर्थ होता है अपने अनुभव से उपलब्ध ज्ञान मेरे पास तो तुम ध्यान को पकड़ो ये सारे अवसर इसीलिए यहां कुछ भी घटेगा हम सारे अवसरों को तुम्हारे ध्यान के लिए ही उपयोग करने वाले किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका उपयोग करेंगे किसी वृद्ध की मृत्यु होगी तो उसका उपयोग करेंगे किसी युवक युवती का विवाह होगा उसका उपयोग करेंगे यहां तो हर तीर को परमात्मा की तरफ ही लगा देना और तभी तुम पर चोट पर चोट पड़ती रहे पड़ती रहे पड़ती रहे तो शायद एक दिन तुम जाग सको जागना बहुत कठिन है क्योंकि नींद बहुत पुरानी और बहुत लंबी